छत्रावली एक सौ ग्यारह हेल बहनों को लिखित स्वाम्पस काट छब्बीस जुलाई अठारह सौ चौरानवे प्यारी बच्चियों मेरे पत्रों को अपने लोगों से बाहर न जाने देना मुझे बहन मेरी से एक सुंदर पत्र प्राप्त हुआ देखती जाओ मैं किस तरह दौड़ लगा रहा हूँ जेनी बहन मुझे यह सब सिखा रही है वह एक दानों की तरह उछल कूद कर सकती हैं दौड़ सकती हैं खेल खेल सकती हैं तथा कसम खा सकती हैं और साथ ही एक मिनट में पाँच सौ की रफ़्तार से ग्राम्य शब्दों का प्रयोग कर सकती हैं केवल धर्म के विषय में अधिक चिंता नहीं करती बस थोड़ी बहुत कर लेती है वह आज घर चली गई और मैं ग्रिनेकर जा रहा हूं मैं श्रीमती ब्रिड से मिलने गया था श्रीमती स्टोन वहाँ थी जिसके साथ श्रीमती पुलमैन और सभी शानदार लोग जो इस इलाके में मेरे पुराने मित्र हैं रह रहे हैं ये लोग यथापूर्व शहृदय हैं श्रीमती बैगली से भेंट करने के लिए ग्रेनेकर से लौटते हुए मैं कुछ दिनों के लिए एनिसकुम जा रहा हूँ राम राम मैं तो सब कुछ भूल ही जाता हूँ मछली की तरह मैंने समुद्र में गोते लगाए मैं पूरी तरह इसके मजे ले रहा हूँ हैरियट ने मुझे द ला प्लान वाला गाना किस वाहियात ढंग से सिखाया हरे राम मैंने उसे एक फ्रांसीसी विद्वान को सुनाया और वह तो मेरा अद्भुत अनुवाद सुनकर इतना हँसता रहा कि शायद फूल कर फट ही जाता तुमने मुझे इसी तरह फ्रेंच पढ़ाई होगी तुम लोग नहायत बेवकूफ़ों और काफिरों की एक टोली हो यकीन मानो क्या तुम तट पर फँसी एक बड़ी भारी मछली की भांति हाँप रही हो मुझे खुशी हो रही है कि तुम लोग कूढ़ रही हो ओहो यहाँ कितनी ठंड है और क्या मज़ा है और यह सौगुना हो जाता है जब मैं चार हाफ़ती कुढ़ती उबलती भूनती अनुढ़ाओं के बारे में सोचने लगता हूँ और मैं यहाँ यह किस मज़े में हूँ क्या ठंडा है हु, हु, ओम ओम ओम ओम ओम न्यूयॉर्क प्रदेश में कहीं पर कुमारी फिलिप्स के पास बहुत सुंदर स्थान है पर्वत झील नदी एवं वन सब कुछ साथ है और भला क्या चाहिए मैं वहाँ एक हिमालय बनाने जा रहा हूँ और मेरा अपना जीवित होना जितना निश्चित है उसी निश्चितता से मैं वहाँ एक मठ की स्थापना करूँगा मैं अमेरिका के शोर मचाते लड़ते झगड़ते शिकायत करते धर्म के इस कोलाहल में एक और विरोध की सृष्टि किए बिना इस देश से नहीं जाता प्रिय प्रिय अनुढ़ाव सुनो कभी तु, तु, तुम्हें झील की एक झलक मिल जाए जाया करे तो हर रोज दोपहर की गर्मी में सोचा करो कि उसके नीचे बिल्कुल नीचे जहाँ ठंड बहुत मज़ेदार है चली गई हो और वहाँ अपने ऊपर की चारों ओर की उस ठंडक में समा कर झील के फर्श पर स्थिर शांत निस्तब्ध निशब्द लेटी रहकर ऊँघ रही हो नहीं निद्रा नहीं स्वप्निल तंद्राचंद अर्ध चेतन अवस्था का सा सुख बहुत कुछ अफीम का जैसा इसमें बड़ा आनंद है और साथ ही ढेर सा बर्फीला पानी पी रही हो प्रभु की मुझ पर कृपा बनी रहे मेरे हाथ पैरों में तो कई बार ऐसी ऐठन लगी कि अगर एक हाथी को लगती तो वह मर ही जाता उस ठंडे पानी से उम्मीद है अब दूर ही रहूँगा प्रिय आधुनिकाओं सर्वदा मेरी यही प्रार्थना है कि तुम सब खुश रहो विवेकानंद